अगला प्रश्न राजस्थान से है योगेश्वर शर्मा जी का जी बिजनेस में लगातार कुछ ना कुछ परेशानी बनी ही रहती है जिससे परिवार में भी असर पड़ता है बिल्कुल सही बात है तो इसका क्या समाधान हो बहुत ही बढ़िया बात है बिजनेस का मतलब भी होता है कम देना और अधिक लेना तो आप जिनके साथ भी डील करते हो सारे के सारे लोग कम लेना देना चाहते हैं और अधिक लेना चाहते हैं जिसका नंबर लग है उसके परिवार में लोग खुश रहते हैं जिसका नंबर नहीं लगता है उसके परिवार में लोग दुखी रहते हैं तो बिजनेस जब तो तक रहेगा तब तक हम सब दुखी रहने वाले हैं इतने हो सकता है कि आपका नंबर आज नहीं आएगा तो कल आएगा अभी आप देख रहे हो कि बड़े बड़े घराने हैं अभी वो कंगाल हो गए वो और कंगाली आपकी कंगाली हो लाख दो लाख दस लाख एक करोड़ की होगी उधर कंगाली इतनी बड़ी होगी कि अब उसको पूरा करने के लिए भी कोई कार्यक्रम एक आम आदमी के पास तो नहीं है अभी अभी रिसेंटली अपने सामने घटना घटी तो मानव जाति में जब तक व्यापार रहेगा बाजार रहेगा हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते तो सुखी होने के कार्यक्रम को समझना पड़ेगा है ना ये दो चीजें हमको सीख से समझ में आ जाए क्योंकि व्यापार का मतलब ही है कि कम देना अधिक लेना और किसी को भी ये स्वीकार नहीं है कि आप उसको कम दो उससे अधिक लो तो ये संघर्ष हमेशा बना ही रहने वाला है तब तब हमारे एक्सचेंज क्या होंगे तब हमारे सिस्टम क्या होंगे हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा उसको हम लोग समझ गए यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से प्राकृतिक सिद्धांत को हमको समझना पड़ता है यदि जिसको आप व्यापार बोल रहे हैं उसको हम व्यवसाय बोलते हैं व्यवसाय में यदि आपको सुखी होना है तो उसमें आपको डिजाइन बनाना पड़ेगा अधिक देना और कम लेना क्या कहा अधिक देना और कम लेना और ऐसा हो सकता है प्रकृति में इसी प्रकार का व्यवसाय है इसको हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन कर ले हैं कि आप अधिक देकर कम लेकर आप सुखी रहते हो जिसके साथ डील करते हो वो भी सुखी रहता है अब वो भी अधिक देना चाहता है और कम लेना चाहता है इस प्रकार से हम दोनों सुखी होते हैं और नहीं तो ये जेब कतरी है इसको हम जेबकत्री बोलते हैं इस जेब कतरी में कोई सुखी नहीं है, है ना इतने आवश्यकता है, है कि आपने लोगों को टोपी बनाई आपको लोगों ने टोपी पहनाई शाम को हिसाब करते हो कुल कितनी टोपी पहनी पहनाई, जिस दिन लगा कि पहनाने की टोपी ज्यादा होगी उस दिन आप बड़े खुश रहते हो और जिस दिन लोग चल जाते हो गाली देते लोगों को कि क्या कर दिया ये, क्या देश है दुनिया है क्या नियम है कुछ कानून है कि नहीं इत्यादि इत्यादि बातें होती लेकिन जब हम पहना के आ हैं तब तो कुछ नहीं तो यह हमको समझ में आ जाए कि टोपियों से मुक्त हुए बिना कोई सुखी नहीं रह सकता और प्रकृति में कोई टोपी बाजी नहीं है हम पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आएँ और यहाँ मानव चेतना विकास के अंदर में बिना टोपी के जीने के पूरे डिजाइन डेवलप हो गए और बढ़िया खुशहाली से समृद्धि से हर एक आदमी ऐसा जी सकता है इसकी सारी संभावना उदय हो गई है खाली इतनी बात है कि आप इसको अध्ययन करिए समझिए इतनी सी बात है